अब दम अपीना इन्होंने आसंगा की मैंने असंबद मान्य न्याय का चल रहा था कि आपका कार्य का कारण के साथ संबद्ध बगैर उत्पन्न हो रहा है ये कहा था उसने कहा कि नहीं अलग अलग जो सभी वस्तु तो सब जगह नहीं उत्पन्न होती है किसी का जहाँ पर शक्ति होती वही उत्पन्न होती है ये का उसी पर लिखने जा रहे हैं कि ठीक आप कह रहे हैं कि सर्वत्र कार्य का मैने कारण के साथ संबंध हो कर के ही कार्य पैदा होता है असम्बन्ध बिगैर कार्य नहीं होता ये उन्होंने कहा उसी पर विचार करने जा रहा असत कार्यवादी के तत्व असम्बन्ध मपि सत तदेव करोटी मैंने कार्य के साथ संबंध बिगैर किए ही कारण कार्य को पैदा करता है मने यस्मिन वही कहने जा रहा है यम शक्तम यथा ये यनम मृत्ति का कारणम शक्तम मन घट रूप कार्य के प्रति मृत्ति रूप जो कारण वही क्या समर्थ है वही क्या हमारा शक्त माने समर्थ है वही कहने जा रहे हैं कैसे उसके लिए कैसे क्या शक्ति का ज्ञान कौन कराएगा उस पर उन्होंने लिखा शक्तिशनाथ अवगम्य थे भाई इस व्यक्ति ने पांच रोटी खाई तो पांच भुजक क्रिया रूप जो पांच रोटी भक्षण क्रिया के द्वारा पता चला कि इस व्यक्ति में पांच रोटी खाने की सामर्थ्य है ये शक्ति अनुमान के द्वारा कम हुई उसी प्रकार घट मृत्तिका से पैदा होता है इसका मतलब है मृत्तिका में घट जनन शक्ति है परंतु तो उसमें यही कह रहा कि बिना संबंध किए रहती है असंबद्ध मी लिख रहा है क्या कह रहा है पूर्व पक्षी हा माने असंबद्ध मी माने संबंध किए बगैर माने संबद्ध मानो तो जुड़ा असंबद्ध मान बिना जुड़े हुए ही वही मैंने कार्यम मैने कारण सम्बन्ध कार्यम यह तो नियम था हम लोगों ने बताया मतलब सांख्य ने कि कारण सम्बन्धम कार्य में जनयती इस ऐसा नियम नहीं है कारण संबंध कार्यम कार्य सम्बद्धे न जन्यते इति तु नियम न तु असंबंधम असंबंधे न जनयती ये कहा था हम लोगों ने अतः अन्यथा सभी वस्तु सब जगह होने लगेगी तो उस पर असत कार्यवादी आशंका कर रहा सहे आपने ये कहा कि कारण संबंध ही कार्य का पैदास होती है कारण से बिना कार्य का संबंध हुए कारण किसी को पैदा उस पर ये कहने जा रहा है की नहीं असंबद मपी क्या कहने जा रहा है मपी सत माने बिना संबंध किए हुए ही जो कारण हमारे यहाँ है तदेव करोति वही कारण बिना कार्य के संबंध के बगैर मैंने पूर्व में पूर्व में कार्य का कारण के साथ संबंध नहीं है फिर भी कार्य कारण क्या करता है कार्य को पैदा कर देता है यही कहना चाह रहा है अतः कार्येन असंबंध मत अतः निकला क्या कार्येन असम्बंध सतकार तदेव करो ये कारण सक शक्ति युक्त न सर्वम जैसे उसने आपत्ति कि सर्व संभव अभाव सब वस्मत सब जगह से नहीं होती है क्योंकि अभाव कारण मानो सब जगह यहाँ भी है उसने कहा उसको दोष हटाने के लिए तो उसने कहा ऐसी बात नहीं है जो कार्य माने कार्य कार्य असंब मार्ज के साथ सं माने सम बि किए हुए भी सत माने कारण तदेव करु वही कारण उस कार्य को पैदा करता है यत्र यस्मिन यत ये जिस कार्य में जो कारण होता है मैंने सक्तम जसा यस्मिन के कार्य किम कारण सक्तम्? तंतु कारणम सक्तम तंतुरूप रूप कारण शक्त है उन्होंने कहा का, का, का इसमें शक्ति में क्या प्रमाण लेगा सच शक्ति ही कोई कहने नहीं अतः दर्शनाम दर्शना। का सकस्य कारण से कार्य दर्शनात् शक्ति का ज्ञान कैसे होगा कारण की कार्य के दर्शन से कि मिट्टी घटने मिट्टी मिट्टी से घट बना है यह कार्य बताएगा की मिट्टी में घट जनन की सामर्थ्य है पट रूप कार्य को देख करके ये कल्पना करेंगे कि तंतु में पट जनन की सामर्थ्य है गुरु जी ऐसा नैयाय कह रहे हैं ना हाँ नैयाय कह रहा हूँ हाँ ये नैयाय कह रहा है इति उस पर एक कहना तीन ना व्यवस्था या व्यवस्था थी कि क्यों तंतु से घट नहीं बन जा रहा क्यों मिट्टी से पट नहीं बन जा रहा है कैसा नहीं है? क्योंकि नियम ये है यत्र कारणम यकम जिस कार में जो कारण सकता है वह कार्य होता है बिना संबंध किए ये होता है तो ये ज्ञान कैसे चलेगा तो अनुमान के द्वारा उस पर कहा अव्यवस्था तब आहा शक्त सक्य कारणार्थ कर्मने का इसके ऊपर कहने जा रहे हैं शक्त सक्य कारणार्थ सक्य का मतलब है सक माने कारण और सक्य का मतलब क्या है कार्य सक्य से क्या लेना है कार्य। और सत्य का मतलब हुआ कार्य जनन जो शक्ति तारे शक्ति मत को कहेंगे सक्तम इसे सप्तम पदम मतलब शक्ति आश्रयम आश्रय पदम उसी प्रकार सप्तम माने शक्ति आश्रय कारणम माने कौन जी शक्ति कार्य जननाकूल शक्ति माने कार्य जनक जो शक्ति मत जो होता है माने सकता का अर्थ क्या हुआ कार्य जननाकूल शक्ति मत जो कारण उस कारण में वर्तमान जो शक्ति सा किम वही कहने जा रहा है सक्तस्य माने कारणस्य सक्य कारणा सक्य माने कार्यस्य से माने कार्य का क्या होता है जनक होता है अब उनका कहने जा रहा वो शक्ति क्या चीज आपने कहा कि संपूर्ण कार्य कारण से कोई न कोई उनके बीच में संबंध रहता है माने सक माने जो शक्त सक्य माने सक्य माने कार्य कार्य से दर्शनाथ वही कहना शक्य कारणार्थ सक्त्य मैंने कार्य को दे के हमने कल्पना की कि वहाँ वह शक्ति पहले से है और वो संबद्ध है वह शक्ति क्या चीज है सा शक्ति ही जो सकता माने हुआ कारण उनमें क्या रही शक्ति और शक्ति क्या चीज है कार्य नियामक अतिशय विशेष और शक्ति क्या चीज है कार्य का नियामक इस मिट्टी से ही घट बनेगा तंतु से घट नहीं बनेगा इत्याक कार्य कार का नियामक जय कार्य इसी से होगा नियंत्रण करने वाला जो उस उन, उन कारणों में रहने वाला जो अतिशय विशेष है उसी का नाम है शक्ति सामर्थ्य विशेष का नाम क्या है शक्ति है वही कहने जा रहे है सच कैसे देख दर्शनात दर्शनात्मन कार्य के देख करके अवगम्य वही कहने यहाँ पर कार्य दर्शनात मृदा घट घट होता है तंतु व्याय पट ये प्रतिनियत कार्य है अतः अन्यथा नुपत्ति अन्यथानुपत्ति माने ते मान अन्यथा नुपत्ति के द्वारा क्या करेंगे अनुमान करेंगे क्या करेंगे अनुमान करेंगे उस पर उन लिखने जा रहा है तो जो, जो तुमने जो शक्ति का अनुमान किया और शक्ति क्या चीज है उससे शक्ति शक्य करण आश्रया शक्त कारण आश्रया माने सा शक्ति ही शक्त कौन हुआ उसका आश्रय क्या माने हुआ जो शक्ति है वह कारण की आश्रित है आश्रय माने आश्रिता है उन्हें किसके आश्रित है कारण के आश्रित है कौन चीज़ जशा कार्यजनक जो शक्तिमत जो कारण उस कारण में वर्तमान जो शक्ति व शक्ति क्यों कह पदार्थ था जिज्ञासा पदार शक्ति का पदार्थ था इस आकांक्षाओं ने कहा सत्य कारण आश्रया और क्या सात शक्य एवं व सर्बत दो हेतु दे रहा है सक्य एवं व दो चीज जो कार्य सर्व कार्य निरूपिता जो शक्ति है जो सर्व कार्य निरूपिता जो शक्ति सर्व कार्य विषय सर्व कार्य निरूपिता या शक्ति सा उक्त वही कहने जा रक कहा पर रहती है वही शक्ति वर्षा शक्ति तो किसी ने कहा अविद्यमान अभी शक्य है किसी ने कहा शक्ति कहाँ रहती है शक्य में शक्य माने कार्य में तो कार्य कोई पैदा नहीं हुआ कार्य तो अभी नहीं हुआ है इसलिए कोई कहवाज और सर है कहां रहती है तो किससे पूछना है नहीं आए किससे आप कहेंगे जो शक्ति है वह शक्ति आपने कहा सा शक्ति जो कर्ण आश्रय है कार्य जनन जो मत जो कारण उस कारण में विद्यमान जो शक्ति है वह शक्ति जो कारण में रहने वह सर्वत्र शक्ति रहती है कि यदि किंचित कारण में रहती हम आपसे पूछ रहे हैं वह जो शक्ति है वह वा सर्वत्र माने सर्व जगह पर शक्ति है मैंने सर्वकार विषया शक्ति सर्व कार्य सर निरूपिता सम्पूर्ण कार्यों से निरूपिता एक शक्ति है अथवा संपूर्ण कार्य का विषय करने वाली वह शक्ति है हम आपसे पूछ रहे हैं उस पर ये कहने जा रहा है कि यह जो शक्ति है यदि सर्वत्र कहोगी तो पहला वाला भाई दो आ गया सर्वसमात सर्वसम्भव पहले वाला संपूर्ण होने लगेगा अव्यवस्था हो जाएगी यदि कहो ये सब जगह वस... माने कार्य निरूपिता शक्ति सर्वत्रस्ति तो वही पहले वाला दोष आ गया सर्वसंभव सर्वसंभव होने लगे सब जगह होता नहीं, नहीं।, नहीं अव्यवस्था आ जाएगी ये दूसरा पक्ष कहोगे शक्य एव मैंने शक्य में ही शक्ति है तुम्हारे यहाँ शक्य तो विद्यमान नहीं है कार्य है ही नहीं है अविद्यमान में माने कोई कहेगा नष्टो घटा होता है कि घटा होता है घटाजलमान जलमान नष्टो घटा होता है उसी प्रकार जिस प्रकार से वहाँ नष्ट घट में जलमान प्रयोग नहीं होता है उसी प्रकार तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा क्योंकि शक जो आपका घट है का, कार्य घट है वो कारण में रहता नहीं है इसलिए वह शक हुआ कार्य उसमें शक्ति रहेगी नहीं जी। तो शक्य में तो रह नहीं सकती है कारण में रखोगे दो कह दिया कि सर्व कार्य निरूपिता शक्ति तो अब व्यवस्था हो जाएगी शक्य में कहोगे नहीं रहने शक्ति तद विषया निरूपिता शक्ति कैसे रहेगी न अतः असतो विषयत्वा भावात्थ असत किसी का विषय भी नहीं होता है और असत का कोई निरूपक भी नहीं होता है ईशीर्ष ने कहा सा शक्ति सख्त कारण आश्रया सर्वत्र व मान एक सख्त कारण विशेष में है वह सर्वत्र है सक के एव व दूसरा सके वा सर्वत्र चेत तो तद अव्यवस्था व जो तदवस्थाई अव्यवस्था जो दोषता वा उसी प्रकार ही रह गया क्योंकि यदि वा शक्ति सर... कार्य निरूपिता शक्ति सर्वत्र अस्ती तो सर्वत्र सर्व सर... सर्वसभाव होने लगेगा यदि वह यदि किंचित कार्य में रहेगी तो कार्य तो अविद्यमान है तो निरूपित शक्ति रहनी क्यूँकी अविद्यमान पदार्थ निरूपक नहीं होता यदि कार्य से यहाँ का वही लेना ही है क्योंकि कारण क्या रहता ही नहीं, नहीं, है।, नहीं है तो यदि कहोगे कार्य निरूपिता शक्ति है तो कार्य तो आपके यहाँ पर है नहीं है यदि कार्य होता तो निरूपक होता शक्ति का अथा शक्ति व सर्व चेतना शक्य चेत कथम असती वही कहना कथम शक्य जो भी पहले वाले पहला वाले अगर सत्य करणाश्रया सर्वत्र अस्थि अस्ति तो पहले वाले वही भी है कि सब जगह सब होने लगेगा दूसरा वाला शक्के चेत यदि शक्य में शक्ति मानोगे तो कर असत शक्ति तत्र कथम वक्तव्यू की जो शक्य है कार्य होता तो भी असत है असतमान है अविद्यमान है उसमें शक्ति रही अर्थात निरूपिता शक्ति कारण में नहीं रहेगी शक्य असती तन निरूपिता शक्ति कारणे न संभवती क्योंकि निरूप निरूपक भाव दो के बीच में होता है तो जब हमारा कार्य विद्यमान है तो कार्य निरूपिता शक्ति कारण में नहीं रहेगी हाँ तब तो उसके उत्तर दे रहे तो आपको उन्होंने कहा शक्ति भेद एवसा दसो यथा किंचितम जन न सर्व हम दूसरा भी नहीं भाई देखिए कभी कभी होता सत जो पदार्थ होते हैं भिसा है विषय विषयी भाव निरूप निरूपक भाव और संबंध सत असत के बीच में नहीं होता एक क्या हुआ विद्यमान कार्य हुआ अविद्यमान इन दोनों के बीच में निरूप निरूपक भाव नहीं होगा क्या नहीं होगा हमारा निरूप निरूपक निरूपका निरूपका। नहीं होगा माने कार्य से निरूपिता शक्ति नहीं कर सकते क्योंकि कार्य से अविद्यमान वो है ही नहीं है मान सद और असत के बीच में निरूप निरूपक भाव नहीं सत्य हो गया हमारा कारण असत हो गया कार्य इन दोनों के बीच में निरूप निरूपक निरूप भाव नहीं है अब दूसरी प्रकार से देखिए आप सुंदर श का प्रयोग कर रे कते रे कृषंकायाम रेक धातु की शर्त में राम कृष्ण तो यहाँ टीका कार ने लिखा पुनरअपि रेकते मतलब असंकते इस शब्द का प्रयोग कितना सुन शक्ति कार्य संबंध कार्य जनित उन्होंने कहा शक्ति भी कार्य से संबंध होगा कार्य को जन करेगे तो तुम्हारा अपसिद्धांत हो जाएगा तुम्हारे यहां तो शक्ति कार्य से संबंध होगा कैसे जन करे कार्य तो है ही नहीं है मानोगे तो शब्द वही अपसिद्धांत हो जाएगा अतः आशय अजानम तारिका पुनम रेकते पुनराशंका करने शक्ति भेद एवं एव तादा मन शक्ति एक विलक्षण एक शक्ति है जैसे हम लोग कहते हैं ना आग में प्रकाशकत्व शक्ति तो जल में नहीं है जल में आर्धि भावकण शक्ति एवं आग में नहीं है तो ये विलक्षण शक्ति है अलग अलग शक्ति शक्ति है वो एक शक्ति भेद है सादशा शक्ति भेद एव यथा किंचित कार्य जनित मन शक्ति जो भेद कहीं कहीं कोई कार्य को पैदा करता है सभी कार्य को नहीं पैदा करता इसमें कौन सी बड़ी बात है इति चेत सर्वम तब तो उस पर रहे हैं उपसंहार करने भो हंत भो भोषा शक्ति विशेष हम तुमसे पूछने वो शक्ति जो भेदमान विशेष जो शक्ति विशेष है जो हर एक कार्य को नहीं पैदा करती जहां वह शक्ति विशेष रहती उसी कार्य को पैदा करती हम तुमसे प्रश्न पूछने व शक्ति कार्य से संबद्ध कि असंबद्ध जो शक्ति है वह कार्य से संबद्ध है कि असंबद्ध है जो यदि संबद्ध है तो कह नहीं सकते हो तुम क्योंकि कार्य विद्यमान नहीं।, नहीं है विद्यमान विद्यमान का संबंध हो नहीं, नहीं सकता है। है। वही करने जा रहे हैं यदि कार्य संबद्ध होगा संबंध होगा मान शक्ति व कार्य से संबद्ध है व संबद्ध है संबद्धते पे नास संबंध यदि उसको संबंध मानोगे तो असत के साथ संबंध नहीं हो सकता यदि मान लीजिएगा तो सतकार हो जाएगा वही ना सता संबंधी गुणों का सत्कार्य असंब दत्वे वही पुनः व्यवस्था हो गई ये शक्ति के संबंध है सब जगह है तो सब जगह है तो सब होना चाहिए वही असंबदत्व सावस्था संभवात्ष्टुक्त शक्त शक्त करना शक्तम कारण माना शक्ति संबंध में शक्तम मान शक्ति संबंध जो कारण मैंने सकम क्या हुआ कारण कारण माने शक्ति आश्रय माने शक्ति संबंध में वक्यम करू थी माने कारण शक्ति से संबंध होकर शक माने घटपट रूप कार्य को करता है असम्बद होकर नहीं करता है वही कहना तो ठीक ही है सरलती मतलब। तो इसलिए तो कहना कि असंबद्ध तो यहाँ सब जगह नहीं असंबद्ध कहीं शक्ति रहती ही नहीं है तो कहीं से कोई पैदा हो जाए कहीं से कहा होगा गुरु जी तंतु में इसके निकालने की शक्ति है इसलिए तंतु से मतलब तंतु वही तो उसने कहा तो वही तो पूछ पूछा कि तुम्हारी जो शक्ति है तंतु में वा तंतु वाले वो तंतु वाली जो शक्ति वो संबद्ध की असंबद्ध प्रश्न पूछ रहे हैं कारण में कारण में है ठीक है परतु तो वो संबद्ध की असंबद्ध है, कि है? तो किससे कार्य से तो उनके तो गुरुजी कार्य होता नहीं इसलिए संबद्ध है इसलिए तो कार्य जब असंबद्ध है तो सभी कार्य हो जाए ये तो आपत्ति है तो गुरुजी तो वहाँ कार्य कहाँ हो रहा है कहाँ पर जैसे तंतु इसलिए तो, तो कह रहा है कि होना चाहिए आपत्ति दे रहा ना दोष की जैसे शक्ति का संबंध पट के साथ नहीं है तो घट के भी साथ तो नहीं है बिना संबंध के पट को पैदा कर सकती है तो घट के क्यों नहीं करेगी जो दोनों कर सकती है उसको ले जाओ। जाए सही अव्यवस्था लग गया नाम है? अतः शक्त माने क्या हुआ सक्तम शक्त कारणम माने शक्ति संबद्धमेव सम्बद्ध में शक्म करो ती जो संबंध है उससे मिलकर के ही कारण कार्य को करता है। कारण कार्य को करता शक्य माने शकू कार्य से कर मैंने करता है वही कह दिया अतः नास्ती अव्यवस्था इत्या सत्कार्यम अब दूसरा भी दे दिया उन्होंने बताया था नई आए क्या कार्य का लक्षण क्या है प्राग प्राग प्राग बस यही कार्य करनी हूँ जहाँ प्राग भाव प्रतियोगित्व अस्त तो कार्यम अस्ती संबंध अब संबंध की चीज तक क्यूँ कर रहे हो तो वही कहने प्राग भाव क्या कहता है प्राग भाव, भाव प्रतियोगी कार्य का अव्यवस्था नहीं होगी उस पर कहने जा रहा है पुनः ना पेशलम न सुंदरम पेशलम ने क्या बताए थे वो तो कह रहे ये सुंदर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि विशेषा अभाव है ना सब प्रागभाविक का भाव है तो अभावत्ता सभी अभाव है एक प्राग भावी का भाव कहां रहता है वो प्राग भाव नहीं है कहता है कहां रहता है मिट्टी में ये कहता कार के पहले तंतु में तो रहता है तो गुरुजी गुरु पट रूप जो कार तो तो कोई भी कोई भी कार है ना प्राग भाव है कि नहीं है प्राग भाव यदि कारण है तो जैसे पट वाला प्राग भाव तंतु बैठा है घट वाला प्राग भाव कहाँ बैठा है मिट्टी में बैठा है दोनों तो प्राग भाव ही है नहीं गुरु लेकिन जो तो अनंत तो नहीं प्राग भाव प्राग भाव तो अनंत नहीं किया अलग अलग है प्राग लक्षण क्या है अनादि शांता भाव अनादि है वही कहना चाह रहा है इसलिए तंतु से प्राग दोनों में दोष आएगा तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं वहाँ पटप प्रतियोगी प्राग भाव का प्राग भाव इस तन, तंतु में है नहीं कहा उसने तो उसने कहा नहीं निरूप के भेद से अलग अलग है घटाभाव घटक प्रतियोगी का अभाव भिन्न है पटाभाव माने पटप प्रतियोगी अभाव भिन्न क्यों हैं तो का इसके द्वारा तो उसने कहा पटप प्रतियोगिता प्राग भाव भिन्न होता है घटप प्रतियोगिता प्राग भाव से एक ही यहाँ है घड़ा बन रहा है घड़ा बनेगा तो घड़ा के साथ रूप भी पैदा होगा बाद में गंध ही पैदा होगा स्पर्श पैदा कितने प्राग भाव उसमें तो रूपक प्रतियोगिता अलग है घटप प्रतियोगिता अलग मैंने रूप प्रतियोगी गंधप प्रतियोगिता स्पर्श प्रतियोगी परिमाणप प्रतियोगिता सब तो उत्पन्न होंगे एक क्षण तो घट में कुछ नहीं दग गुण तो जितने हो सब प्रागभाव निरुपक भेद से अलग अलग हैं ये नहीं कि एक जगह बैठे संपूर्ण प्रागभाव एक प्रागभाव सब कार्य नहीं होगा सबके अलग अलग हैं। तो प्रागभाव को नहीं अनंत मानते? अनंत नहीं मानता तो और तो शांत समाप्त हो जाता है तो, तो इसमें गिनती का तो कोई बात नहीं हुई? कोई गिनती की बात नहीं इसीलिए कह रहा है कि निरूपक के भेद से अभाव अलग अलग है तो घटप प्रति प्रागभाव अलग है पटप प्रतियोगिताभाव अलग अलग अलग, अलग अतः पट का न पट प्रतियोगिताग भाव है घट उत्पत्ति के नाम कौन है प्रतियोगी का अभाव है तो ये फिर चिल्लाएगा क्या अभी तुम्हारा घट बना कहाँ है निरूपक होते ना निरूपित होता आप कहें घट प्रतियोगी प्राग भाव भिन्न तो है तो घट बना कहाँ है हाँ तो घट नहीं है तो निरूपक पे रहना चाहिए ना निरूप निरूपक भाव का आमने सामने होना चाहिए सत असत में निरूप निरूपक भाव नहीं होता घट असत है तो प्राक भाव कैसे निरुपक होगा से निरुपक। हो। निरुपक घट कैसे बनेगा विद्यमान होकर के हो इसलिए कहता है ये भी ठीक नहीं है क्योंकि सता सत्य का संबंध यदि उत्पत्ति के प्राक कार्य को असत्य मान तो घट उत्पति आपने कहा भी नहीं बने उत्पत्ति के पहले यदि कार्य है क्या था असत्य तो घट उत्पद्धति व्यवहार नहीं हो पाएगा क्योंकि सामान्यतः होता क्रियाश्रय कौन होता है उत्पत्ति क्रिया कहाँ रहेगी घट में माने घट में रहेगी तो आप बताइए घट उत्पद्धति कहेंगे तो जब पहले घट बने त तो उत्पत्ति क्रिया रहे क्रिया के प्रति द्रव्य कारण है क्रिया उत्पन्न होगी तो नियम क्या उत्पन्नम द्रव्यम क्षण निर्गुणम निष्क्रियम तो एक क्षण घट में क्रिया रहेगी इसका मतलब घट उत्पद्धति जब पहले घट आए तब उत्पत्ति क्रिया है नहीं आए क्या घटा ही नहीं है उत्पत्ति क्रिया उसमें कैसे रहेगी तो गुरु जी जब घट बनाएंगे तब तो उत्पत्तिक्रिया तो आएगी तो घट रहेगा जैसे गांव रहता तो ना रहे हो तो उसी प्रकार उत्पत्ति क्रिया का आश्रय कौन होगा घट होगा तो घट रहे तब तो ना उत्पत्ति क्रिया का आश्रय का कारण पहले रहता है इसलिए घट का लक्षण का देते हैं मतलब व्याकरण घटा घट घट आवा में घटे घट मतलब घटावाने घटा अथवा सत्कार व्याकरण वाले भी क्या मानते सत्कार हुआ पहले से ही हाँ तरह का है ये हाँ चलिए आप खुश हो गए ना आज चलिए चलिए आप नहीं चंका करेगा आप करेगा आँगा। आँगा। आँगा। तभी ना सदा सत्कार माने क्रिया रह नहीं सकती क्रिया के लिए कर्ता होना चाहिए कर्ता नहीं कैसे होगा अतः कर तु असत्य अतः जन कर तू सत्य आवश्यकता उसमें जन करतू सूत तो रहना तो जन की पहले करता रहना चाहिए जन के पहले मैंने उत्पत्ति के पहले उस पत्ती के करता रहना आश्रय रहना चाहिए न पहले से अतः असत्य गुरुजी कर्ता तो रहेगा ही जैसे मिट्टी में घटनी तो वो अलग चीज हुआ मैंने उत्पत्ति रूप जो क्रिया का धारण करता कौन है बनाने वाला है तो वो है उत्पत्ति कौन धारण करेगा इस क्रिया गा। तो। का तो सब लोग बोले घट उत्पत्त हो कहीं अवय में लक्षण तमाम तमाम करते हैं सब पीलू पागवाद पीठ ऐसे करके घटा अवयवाद घटो उत्पत्ति ऐसा करे चलिए अब आना इनका की और श्रुति अता सत कार्यता इसलिए दोष है प्रागवा भी निरूपक नहीं है इसलिए श्रुति भी करे सदैव सौम विद्रह शीत इत्या श्रुति प्रमाण है तध्य त्यागृत मसीत इत्यादि के द्वारा कहने जा रहा है इत्या कारण कार्य से कारणात्मक भाव आत्मा पटात्मक घटात्मक उसी में घटाभावन घटात्मक पट भाव पटात्मक पटा पटा तो कार्य कारणात्मक होता माने कार्य और कारण में अभेद होता है यदि दोनों रहेंगे तो अभेद हो पाएगा वही कह नहीं कारणाद भिन्नम कार्यम कारण चुमा कारण से भिन्न कार्य कभी हो सकता है नहीं भिन्न कार्य, कार्य कभी नहीं हो, हो सकता अलग दिखा दो तुम कोई इच्छा है बार बार बोल रहे हो नहीं गुरु जी कार्य कहा है कार्य है ही नहीं कारण ही तो है आप नहीं, नहीं तो मानो लोग अच्छी बात है मानो मतलब कार्य तो तो क्या बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि जो मिट्टी और घट में थोड़ा भेद है पानी लाता है रखा है मिट्टी नहीं भर पा रही थी गुरुजी मिट्टी नहीं घट की कोई अलग सत्ता थोड़ी न उसी मिट्टी को की हाँ, तो वो जो गुलाना पे नहीं तो कहा रही है, है? गुरुजी गु, नहीं तो उसमें घट कहाँ आया मिट्टी की तो वही उसका नाम मिट्टी घट नाम पड़ गया और आया कुछ नहीं उसमें उसका नाम रख दिया गया घटना भिन्न कार्य कारण से भिन्न कार्य नहीं होता नहीं पटात तंत्रि माने पट तंतु से भिन्न हो सकता है नहीं दंड कारण से उपादान नहीं हाँ उपादान उपादान पड़ेगा निमित्त अलग रहता है कारण का मतलब सब जगह उपादान का माने समवा कारण कौन सा लेना है जहाँ भी हाँ, कारण की चर्चा चल रही है वो उपादान और समवाही कारण की चर्चा कारण भाव कार्य से कारणात्मक नहीं कारणात भिन्नम कार्यम कारण सत सदा भिन्न कारण से यदि भिन्न कार्य होता तो कार्य हो जाता असत और कारण हो जाता सत सत्य में भेद होता कभी भी दोनों विरोधी भाई यदि आप भेद हो जाए तो विरोध समाप्त हो जाएगा यदि सत असत में भी अभेद हो जाए तो क्या हो जाएगा विरोधी समाप्त हो जाएगा दो तो अभी मिल गए जल बीजेपी में दोनों को विरोध समाप्त हो गया इसका मतलब दोनों विरोधी नहीं थे दिख रहे थे विरोधी तद कथम अभिन्नम यदि कारण सत कार्य कारण से भिन्न है तो कथम तद अभिन्नम कार्यम असद भवेत माने कारण से अभिन्न होकर के कार्य कभी असत हो सकता है नहीं हो सकता सत ही होगा कार्य से कारण भेद अभेद साधना चाण मे कार्य कारण से अभिन्न है इसके साधक प्रमाण व्यवहारिक लौकिक दृष्टान्त दे रहे हैं क्या दे रहे हैं सबसे पहले नहीं पट तंतुभ्या भिद्यते तदर्मत्वात हेतु क्या हुआ मंड पटह पट में तंतु भेदा भाव सिद्ध करना है पृथ्वी में स्वेतर भेदा भाव सिद्ध करना कुतहा पृथ्वी गंधवत्वात उसी प्रकार पट में क्या भेद करना तंतु भेदा भाव तंतु भेदा भाव क्योंकि वह पटह तंतु कुतु न भिद्यते क्यूँकि पट उसका धर्म है तस्य माने तंतु धर्मत्वात तंतु का धर्म है और जो धर्म और धर्मी में इनके यहां तादात में होता वही कारण पट तंतुभ्यो न प्रतिज्ञावाद कुतः उनकी पर्वतों बिमान कुतः धूमात उसी का पट न पट तंतुभिद्युत तद धर्मत्वात् तेसाम तंतु नाम धर्मत्वाद अवस्था विशेष आत्मकत्वाद इनकी आशा क्या है तंतु एक अवस्था विशेष पट है जिसे तुम होता है ना मिट्टी की एक अवस्था विशेष का नाम क्या है घाटा और कुछ नहीं है भी सकते हैं। हाँ पट तंतु ते तंतु धर्मत्वाद कैसे विद्यते कहेंगे कैसे कहते सीधा मत कहो तंतु तंतु से पटभिन्न नहीं है भिन्न का माना भे सिद्ध तंतु माने पटाहा तंतु भेदा भावान क्यों तद धर्मत्वास तेसाम तंतु नाम धर्मत्वास और धर्मी से भिन्न नहीं होता है ये तो उन्होंने कह दिया अब आई व्याप्ति भितर व्याप्ति दिखा रहे हैं यह यतो ते जो जिससे भिन्न होता है तत्स्य धर्मो नहीं होता जैसे गौ गौ गौ अस्वस्थ धर्म अस्ति नास्ती दोनों भिन्न है गौ अश्व का धर्म है ष्टी है गौ अश्वस्थ गौ धर्म हो सकता है नहीं, नहीं हो सकता कौन दृष्टांत हुआ यह उसको बोलते हैं वितरेकी यह वितरेकी दृष्टान्त व्यापक तद धर्मा भाव से पटे निवृत्त्या व्याप्य से भेदस्यापी निवृत्ति अभेद सिद्धि जैसे यहाँ व्यापक कौन हुआ जिसको सिद्ध करने जा रहे थे हम लोग गुरु जीदा मने भेदा भाव को सिद्ध करने जा रहे थे अब इस तरीकी में क्या हो जाएगा भेदाभाव भाव ये व्याप पे हो, हो जाएगा और गंदा भाव गंदा भाव क्या हो जाएगा व्यापक हो जाएगा मैंने तद धर्मत्वा भाव व्यापक हो जाएगा उलट जाता है वही कहने जा रहे हैं मैंने व्यापक कौन हो गया उल्टा करोगे तद धर्मत्वा भाव व्यापक हो गया व्याप्य कौन हो गया तंतु मैंने मैंने तंतुदा भावा भाव तंतु भेद के को सिद्ध करने जा रहे हैं उसका वह भेद। तो जहां जहां तंतु भेद रहेगा वहां तद्धर्म्वा भाव रहेगा तंतुदा कमत्ति का मृत्ति तंतु तंतु धर्मा भाव भी वर्तते तत्प्रत धर्म हो गया वही का पटनृत्तिया व्याप्य वही क्या व्यतिकी यथ ये यो येद्य तत्स धर्मो न था गौर अश्वस धर्म पटस्टस्तु तंतु नाम और पट क्या है पटू से भिन्न नहीं है तस्मा न अर्थांतरम इसलिए तस्मात पटहा न भिन्न तस्मात तंतुआ तस्मात ये किसको बोलते हैं उपनय की निगमन निगमन थी तस्मात ये तस्मात, तस्मात कौन होगा उपनय बा तथेति क्या हो गया निगमन वही कहना तस्मान न अर्थांतरम इसलिए इन्होंने पांचों वाक्य का प्रयोग कर दिया तस्मात अन्योधर्मा पदार्थ अर्थांतरम न अंतार्थ अब तुम पढ़ के आए हो बताइए इनको बता, बता दीजिए अप्रत्यक्ष है और चित्त चित्त वृत्ति ही जो बोध विशेष तो है व प्रमाण है यथा अयंग घटा तो ये क्या हुआ अयंघटा ये हुआ प्रमाण बुद्धि वृत्ति घटम हम जा नामी यह चित्त वृत्ति हुई ये हुई प्रमा तो ये तो दोनों तो उससे मानते हैं ना किससे मतलब है? कि एक ही है स्वतः हो नहीं हाँ तो यह अयं घटा प्रमाण हुआ इस प्रमाण के द्वारा घटम हम जाने इसका ज्ञान हो रहा है हम तो उसके तो लिए आप... नहीं, नहीं वो हो गया यहाँ ज्ञान ही प्रमाण है क्या है पर प्रमाण ज्ञान का नाम तो उन्होंने इस तरह समझने के लिए कि अयं घटा यह ज्ञान प्रमाण घटवा हम जाना ये ज्ञान प्रमा है पर्वतो वन्यमान ज्ञान है प्रमाण और पर्वत है विनोमी एक क्या बन्यवंतम परमतम अनविनोमी इत्यादि ज्ञान क्या हो गए प्रमा, प्रमा हो जाते हैं ये अनुव्यवसायत्मक ज्ञान हाँ अनुव्यवसायात्मक ज्ञान व्यवसायत्मक प्रमाण ये अस्तम सरह समझने का तरीका है उपादान उपादेय भावाच न उपादान कौन हुआ तंतु उपादेय कौन हुआ कार्य और इन दोनों भिन्न नहीं हो सकते हैं उपादीय कार्य जननाय गृह्यद उपादान उपादान ग्रहण करना कार के पैदास के लिए जिसे ग्रहण किया जाता उसको उपादान कहते कार्य, अनागत अवस्था मिस्त्रीकरण जो कार्य की जो अनागत अनाग, आगतमान चली गई अनागत अनागतमान जो अभी गई नहीं है उसी अवस्था विशेष भविष्य काल की जो अवस्था विशेष है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं कारण कह देते हैं का निकाय है, अनाग अवस्था विषयी भूतम कारणम उपादेयम व्यवहार अर्थ गृहित योग्यम कार्य जो उपादे जो है जो व्यवहार के द्वारा जो में आए वो क्या हमारा योग्य वो कार्य है उसी के लिए कहने जा रहे हैं उपादानुपादे भावाचा तुपट नाथ तरम तंतुपटयो आप लिखा ना ये क्या लिखा लिखा है उपादान उपादे तंतुपटयो उपादानुपादे भावात ये होगा तो ये। हाँ भाव हो यो हो न अर्थांतर तो इन दोनों का अर्थांतर में जो अर्थांतर होते उनमें उपादान उपाधे भाव नहीं होता आगे वाले में भाव है ये यो हो अर्थांतरम न तयो हो। उपादान उपाधेय भाव यही आगे घट पटयो हो लेकिन न उपादान उपाधे भाव तंतपट हो उपादे तो उपादानुपादे भावा अथा नारथांतरम ये दोनों भिन्न नहीं अभी तो अभिन्न है ये कहना चाह रहे हैं ये तस्वीर जा रहा है कि नर्थांतरत्व तो इससे भी कहा है कि सब, अब सब माने कार्य कारण से भिन्न नहीं है क्यों तंत पटयो हो संयोग उन्होंने कहा राम राम संयोग उसे नहीं आएगा अप्राप्त प्राप्ति संयोग जो पहले न प्राप्त हो और फिर प्राप्त हो जाए उसका नाम संयोग अप्राप्ति नाम विभाग अभिभाग विभाग नाश को गुणों संयोग संयोग नाश को गुण विभाग मैंने संयोगानाश्रय हो संयोगानाश्रित्वात वही कि ने लिखा की यहाँ पर जो लिखने संयोग प्राप्ति अभाव लिखा न यहाँ पर संयोग प्राप्ति अभाव यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले अलग थे अलग के बाद यदि प्राप्त करते अप्राप्त से प्राप्ति संयोग जो पहले विभक्त थे बाद में प्राप्त हो गए ऐसा घट और तंतु के बीच में नहीं है व्याकरण वाले यही मानते हैं ना? क्या प्राप्ति संयोग सही होगा उत्तर तो प्रदेश सही होगा हाँ सभी कहेंगे यहाँ कहने जा रहा संयोग किसे कहते हैं अप्राप्ति मान संयोग हुआ अप्राप्ति माने जहाँ अप्राप्त प्राप्ति सही होगा ऐसा यहाँ तंतु और घट के बीच में नहीं है ये तो पहले प्राप्त की ही प्राप्ति हो रही है पहले से कार्य क्या था उसमें विद्यमान था वही कहने दृष्टा विपर्णम वही कहने नहीं संयोग अप्राप्ति दृश्य या संयोग और अप्राप्ति दोनों मैंने अप्राप्ति मैंने विभाग और संयोग दिखाई नहीं दे रहे हैं क्यों धर्म और धर्मी में अभेद होने के कारण कई का स्तव कोई दिक्कत नहीं है वही कहने जा रहा है न संयोग तंत अभावत अभाव संयोग मैंने मिलना अप्राप्ति माने विभाग इन दोनों का अभाव देखा गया है अर्थात अर्थांतर में दोनों अलग अलग रहते हैं अर्थाथ अर अर, अर्थांतर पे ही यदि घट तंतु और पट अलग अलग होते तो संयोग दृष्टा यथा कुंड कुंड माने घड़ा अबदर माने वेर जिसका नाम बद्रीवन, वन बद्री विशाल जी जो नाम है वहाँ बद्री का आश्रम था वहाँ बद्री का जंगल था समझ रहे हो यही हुआ इन दोनों का पहले से मिलने की मिलाया जाता है इन दोनों को घड़ा में बियर रखी जाते कि नहीं रखे जाते हैं तो पहले अप्राप्त थे फिर उनको प्राप्त करा दिया यही तो संयोग हो गया वही तो नहीं पहले तंतु अलग था और तंतु को पट रूप में क्या कहते हैं संयोग कर दिया गया। नहीं तुम अलग होकर दिखाओ हम लोगों तो आज तक नहीं पड़े की तंतु के अलग हो जाने पर पट दिखता हो ये तुम्हें दिखा तो तुम्हारी बात हम सम्भाल इतना स्थूल दिया देखो पढ़ लो पहले संयोगो संयोगा प्राप्त्य भाव यदि अर्थांतर मानते तो संयोग दृष्टा अर्थांतर में दूर में संयोग होता है जैसे कुंड बदर यो अप्राप्ति है। फिर उसका संयोग किया गया प्राप्त वाह अतः यथा हिमबिंद कभी प्राप्ति होती है अरे हिमवध हिमालय और, हिम और बिन्द पर्वत बिन्ध्याचल वही वही कहना यथा हिमवध हमेशा जब जो विभक्तन का कहना है यदि तंतु और पट को हमेशा विभक्त मानो मिल नहीं सकते हैं क्या नहीं हो सकते मिले नहीं सकते हैं ये दृष्टान्त वही हेमवध बिन्ध्योर नचई है संयोगा प्राप्तियां संयोग की अप्राप्ति नहीं है अभी तो हमेशा मिले रहते हैं तस्मान नारथांतरम इसलिए तंतु से भिन्न कोई अचत नाम का कार्य नहीं है नारथांतर हाँ